परार्थ से अधिक संख्या वाले परिवारों की समृद्धियों से समस्त पर्व स्थानों में सब दिशाओं में उसकी सुरक्षा की थी वह रथ दस योजन ऊंचा और चार योजन चौड़ा था ऐसा वह महारागी का चक्र राज गमन करता हुआ शोभित हुआ था श्यामा और दंड के द्वारा सेवित वह रथ रवाना हुआ था उस बाला के आगे गेयर चक्र था अन्य शक्तियों के भी वाहन परार्थ के नरसिंह नर, व्याल, मृग, पक्षी और हय थे हाथी भेरूंड व्याघ्र बात, मृग ऐसे और तिर योनी वाले भी उनके वाहन थे बार बार उच्चाव शक्तियाँ भंडासुर के वध करने के लिए उद्यत हुई थी उसका द्वार मंडल भी योजन आयाम विस्तार वाला था जो वहीन प्राकार चक्र के सेनापति को पर्याप्त नहीं था ज्वाला मालिनी का नित्या ने द्वार की अत्यंत विस्तुति को विस्तृत किया था यह समस्त सेनाओं की निर्गम की चाहने वाली थी इसके उपरांत जगतों की माता महोदया महारागी प्रतापिनी वर द्वार से अग्निपुर से निर्गत हुई थी उस समय देवों ने धुनधुबियों को बजाया था और पुष्पों की वृष्टि हुई थी महामुक्ताओं का छत्र देवलोक में दीप्त दिखाई दिया था परम प्रशस्त उस बेला में शकुन हुए थे जो जय के बताने वाले थे ललिता की सेना में तो अच्छे निमित्त हुए थे और शत्रुओं की सेना में उत्पात हुए थे फिर दोनों सेनाओं में युद्ध प्रवृत्त हो गया था सपाटा भरते हुए वाणों से युद्ध में सोमबद्ध अंधकार की छटा थी मारे गए हाथियों के समुदाय से निकले हुए रुधिर की बिंदुए छा रही थी रियमान शिरो से छ्यों के आग थे न तो उस समय में दिशाएं दिखाई दे रही थी और न आकाश और न भूमि ही दिखाई पड़ रही थी केवल मूर्छित रज ही दिखाई दे रही थी उस युद्ध में शोणित की नदी बह रही थी जो धड़ नाच रहे थे वे ही उस नदी के तट पर स्थित वृक्ष थे दैत्यों के जो सहस्त्र केशो के जुड़े थे वे ही कोमल शैवलांकुर थे श्वेत छत्रों के जो वलय थे वे ही भासुर कमल उस नदी में थे चक्र से कटे हुए करियो के समुदाय उसमें कुरमों की परंपरा थी शक्तियों के द्वारा ध्वस्त महान दैत्यो के गलगंड ही उस नदी में शिलोच्य थे जिनके कांड विलून हो गए हैं ऐ चमर जो उसमें थे वे ही फेन थे तीक्षण जो असिया थी वे ही वल्लरी थी जिनके कारण उस नदी की तट भूमि हो रही थी दैत्यों के नेत्रों की श्रेणियां ही मुक्ति संपुट थे जिससे वह नदी भासुर थी दैत्य वाहनों के समुदाय ही उस शोणित की नदी में सैकड़ो नक्र और मछलियाँ थी जिनसे वह घिरी हुई थी दोनों सेनाओं का युद्ध होने पर वहां रुधिर की नदी प्रवाहित हो रही थी इसके अनंतर देवी और प्रत्यस्त्र का ऐसा संक्षोप हुआ था कि समस्त दिशाएं तुमूलीकृत हो गई थी वह युद्ध धनुष की डोरी की टंकारों और हुंकारों से अत्यंत भीषण हो गया था तुमीर से निकाल खींचे हुए धनुषों से छोड़े गए महान भयंकर बाणों से जो युद्ध में प्राणों के हरण करने वाले थे वह रण बहुत ही भयानक था शरों के छोड़ने में महारागी के कर कमलों का व्यापार हाथ की सफाई के वेग से कुछ भी नहीं जान पाया था हे कुंभ संभव संग्राम में जो हुआ था उस सब को मैं बतलाऊंगा आप श्रवण करिए वे बाण ऐसे थे की के समय में एक ही प्रकार का था वही चाप से निकलने पर दस प्रकार का हो जाता था गगन में सौ प्रकार का दैत्यो की सेना में प्राप्त होने पर सहस्त्र प्रकार का होता था और दैत्यों के अंगों के संगम में संप्राप्त होकर करोड़ों प्रकार का हो जाता था परंधकार का सृजन करती हुई और रोजसी को शरों से भेदन करती हुई महारागी ने विशाल बाणों से प्रचंड के मर्मो का भेदन कर दिया था भंड ने क्रोध से लाल नेत्रों को वहन करते हुए उस दैत्य ने बड़े पारिशरों के के जालों की ललितेश्वरी के की ललितेश्वरी ऊपर वर्षा थी। उसने नाम वाले महास्त्र को छोड़ा था। महेश्वरी महातरणी वन से उसको काट दिया था महावीर भंड ने रण में पाखंडास्त्र को छोड़ा था उसके निवारण के लिए जगदम्बा ने गायत्र को छोड़ दिया था भंड ने दृष्टि के विनाशक अंधास्त्र का प्रहार किया था देवी ने चक्षुष मन महास्त्र के द्वारा उसका शमन कर दिया था उस महारण में भंड ने शक्तिनाशक नाम वाले अस्त्र को छोड़ा था उसका दर्प विश्वासु अस्त्र के प्रयोग से दूर कर दिया था भंड दानव ने अंत कास्त्र को छोड़ा था और बहुत क्रोधित हुआ था उसके बल को देवी ने महामृत्युंजय अस्त्र से दूर कर दिया था फिर भंड ने सब अस्त्रों की स्मृति के विनाश करने वाले अस्त्र को छोड़ा था चक्रेशी ने धारणास्त्र के द्वारा उसका विनाश कर दिया था शक्तियों को भय देने वाले भयास्त्र का प्रयोग भंड ने किया था और जगदम्बिका ने अभयंकर इंद्रास्त्र को छोड़ दिया था दानव ने शक्ति सेनाओं में महारोगास्त्र छोड़ दिया था जिससे राज्य क्षमा आदि सहस्त्रों रोग होते थे उसके निवारण की सिद्धि के लिए परमेश्वरी ललिता देवी ने नाम त्र महामंत्र महाअस्त्र का प्रयोग किया था उस महेशानी को नमस्कार करके उसके भक्तों ने व्याधि मर्दन को करने के लिए तीनों लोकों में नियुक्त अपने स्थान को चले गए थे शरों से उत्थित अच्युत अनंतर और गोविंद हंकार मात्र से ही रोगों को दग्ध करके उनको प्रसन्न किया था इसके उपरांत उस महान भीषण युद्ध स्थल में पराक्रम में फिर भंड ने आयुर्नाशन अस्त्र छोड़ा था और रागी ने काल संकर्षणी रूप अस्त्र को प्रयुक्त किया था भंड दानव ने उम महासुरास्त्र को छोड़ दिया था उससे सहस्त्रों ही महाकाय और महाबली उत्पन्न हो गए थे मधु कैटब महिषासुर धूम्रलोचन और चंड मुंड प्रभृति असुर थे चिक्षुभ चामर रक्त बीज और महान बलवान काल थे दूसरे धुमाभी धान वाले उस अस्त्र से उत्थित हो गए थे वे सभी श्रेष्ठ दानव कठोर शस्त्रों के मंडलों से प्रहार कर रहे थे वे सब शक्ति सेना का मर्दन कर रहे थे और भयानक नर्दन कर रहे थे हा हा कहकर क्रंदन करती हुई शक्तियां दैत्यों से मर्दित हो रही थी वे सभी शक्तियां ललिता देवी की शरण में शीघ्रता से प्राप्त हुई थी और रक्षा करो रक्षा करो ऐसा कह रही थी इसके पश्चात वह देवी क्रोध से रुष्ट हो गई थी और उसने अठास किया था फिर कोई दुर्गा नाम वाली उत्पन्न हुई थी जो बहुत यशस्विनी थी यह विश्व रूपिणी सब देवों के तेजों से निर्मित हुई थी उसको शूली ने शूल दिया था और विष्णु ने चक्र समर्पित किया था वरुण ने शंक दिया था और अग्नि ने शक्ति दी थी उस युद्ध में मरुत ने अक्षय चाप और तुनीर दिया था बज्री ने कुलिश दिया था और धनक ने चषक दिया था पाश थर ने कालदंड, महादंड और पाश दिया था ब्रह्मा ने कुंडिका दी थी और एरावत ने घंटा दिया था मृत्यु ने खड़क और खेत दिया था तथा जल विधि ने हार अर्पित किया था विश्वकर्मा ने भूषण दिए थे जिनको वह धारण कर रही थी सहस्त्रों किरणों की श्रेणियां सेनापुर अंगों से सहस्त्रो आयुधों को दीप्त कर रही थी अन्यों के द्वारा दिए हुए परिच्छेदों से यह शोभायमान थी और सिंह के वाहन पर आरूढ़ होकर उस नारायणी ने युद्ध किया था उसने वे महेश मुख्य जो दानव थे वे सब मार गिराए थे चंडिका ने सप्तशती में पहले जो कर्म किया था उसी भांति से महेश प्रभृति के मत का अपहारक युद्ध किया था उस महान दुष्कर कर्म को करके उसने ललिता देवी को प्रणाम किया था उस दुष्ट दानव ने शक्तियों की सेना में मुकास्त्र छोड़ा था उसके प्रतिकार के लिए जगदम्बा ने महावागवादनी नामक अस्त्र का प्रयोग किया था उस दुष्ट दानव ने तस्कर अधम असुरों के ऊपर विद्या रूप वेद का सृजन किया था महारागी ने दाहिने हाथ के अंगूठे के नक से उसका तिरस्कार कर दिया था भंड ने अणवास्त्र का रण में प्रयोग किया था वहाँ पर उद्दम पूर्ण जल के समुदाय में शक्ति सेना को डुबो दिया था इसके अनंतर श्री ललिता के दाहिने हाथ की तर्जनी के नक से योजन पर्यंत आयत विस्तार से युक्त आदि कूर्म समुत्पन्न हुआ था उस महान प्रतियान भोग खरपर से धारण किया था शक्तियाँ बहुत हर्षित हुई थी और उन्होंने सागरास्त्र का भय त्याग दिया था उस समुद्र जल को पूर्ण रूप ऐसी भगवान कूर्म ने जल का पान कर लिया था दुष्ट दानव ने हरनाक्ष महान अस्त्र को छोड़ा था उससे सहस्त्रो हिरणाक्ष गदा लिए हुए थे उनके द्वारा शक्तियों के हन्यमान होने पर शक्ति सेना में संतरास से विहबलता हो गई थी और वे रण के कर्म से शिथिल होकर इधर उधर चलने लग गए थे इसके उपरांत श्री ललिता देवी के दक्षिण हाथ की मध्यमा उगली के नक्श से कैलाश के, के समान श्वेत महान वराह उत्पन्न हुए थे उसने वज्र के समान पोत्री से करोड़ों हिरण्याक्ष विदीर्ण कर दिए थे और मर्दित होते हुए वे सब क्षीण हो गए थे इसके पश्चात भंडासुर ने महान क्रोध से भोहे तान ली थी उसकी भ्रकुटी से करोड़ों हिरण्य समुत्पन्न हुए थे वे जलते हुए आदित्य के समान दीप्त थे और दीपों के प्रहरणों से उद्यत थे उसने शक्तियों की सेना का मर्दन किया था और प्रहलाद का भी मर्दन किया था जो प्रहलाद शक्तियों का था वह परमानंद लक्षण वाला ही था वही एक बालक होकर हिरण्याक्ष के द्वारा परिपीड़ित हुआ था वह ललिता की शरण में प्राप्त हो गया था रागी ने उस पर कृपा की थी इसके पश्चात शक्तियों के आनंद स्वरूप प्रहलाद की रक्षा करने के लिए ललिता देवी ने दाहिने हाथ की अनामिका को हिलाया था उससे जटाओं के जाल को हिलाने वाले तीन नेत्रों से युक्त जो जाज्वल्य मान थे सिंह के मुख वाले पुरुषा आकार और कंठ के नीचे जनार्दन कारुद्र के रूप वाले नखों के आयुध से संयुक्त घोर अठास वाले उत्पन्न हुए थे उनकी भुजाएं सहस्त्रों की संख्या में थी और वे ललिता की आज्ञा के पालक थे जो भंड की बहों से समुत्पन्न हिरण्य कश्यप थे उन सबको क्षण भर में कुलिश के समान करकश नखों से विदीर्ण कर दिया था फिर ललिता देवी ने सब देवों के विनाशक एक महान घोर बलिंद्रास्त्र को प्रत्येक भंड महासुर के प्रति छोड़ा था